है है दुख आगे क्या होगा बोले महाराज एक ने रोने लगे महाराज अभी तो हमारे बाल बहुत बढ़िया है दिखाया और स्त्री ने दिखाया सचमुच उसने कह के दिखाया कि हमारे बाल चले है जब वो चली अपना बाल खोल के तो धरती पर उसका बाल जो है वो खिसकता चलता था इतने बड़े बड़े बाल थे अभी वो हो होगी जरूर बम्बई में मैंने बहुत दिनों से देखा वो रेशमी बाल महाराज एक एक बार बाल बनाने के पांच पांच हजार रूपए बिल्कुल बाल का रेशमे स्वामी जी आज तो बहुत बढ़िया है ये पर एक दिन ये जब सफेद होने लगेंगे तब क्या होगा ये झड़ने लगेंगे तब क्या होगा रोएगा अब वो तुम्हारी उम्र के साथ बाल थोड़े चलेंगे हैं? जब उम्र बदलेगी तो बाल भी बदल जाएंगे। ये चिकने चमड़े इतना सुख आप कहाँ हो? न भूत लौट के आएगा, न भविष्य अपने हाथ में है न वर्तमान को तुम अपने साथ नहीं चल सकते आपका मन कहाँ होता है वो हो? मनोराज कैसा करते आप अपने मन से सुख बना सकते ऐसा फिर एक बार की बात है गुड़िया बाबा जी से मैंने कहा कि महाराज हम साधु में वो जब शेर भर दूध रोज पी लेते हैं तब उनको टक्टी होती होंगे आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनको चाय पीने के <laughs> बाद और उसके बिना बाथरूम में नहीं जा सकते हमारे स्वामी प्रभु प्रबुद्धानंद जी इन्होंने जहाँ सवेरे पानी पिया एक गिलास फिर पांच मिनट नहीं रोके बताओ इनको कि जरा ये काम कर लो नहीं नहीं, अब मैं पानी पी, पारी पारी पी चुका हूँ बिल्कुल जरा एक काम है बोले <laughs> नहीं अब मैं पानी पी चुका हूँ अब मैं दस बाद नारायण है तो अच्छी बात लेकिन अब देखो आपको तो क्या बोलते हैं आप अपने अभ्यास को देखिए अभ्यास माने बार बार दोहराना आप क्या दोहराते हैं उसकी आदत पड़ जाएगी आपके जीवन हमारे गुरुजी थे वो पढ़ाते थे हमको लगता हूँ तो बार बार बोलते थे ओ लो ओ लो ओ लो आहा, राम आशर्य से है जो है तो है समझे कि नहीं <laughs> <laughs> अरे बाबा सावधान ऐसी आदत अपने जीवन में मत लो जो तुमको मजबूर कर दे विवश बना दे जिसके खाए बिना तुम न रह न सको जिसको पिए बिना रह न सको नहीं? लो कोई आदत अपने जीवन में ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे हम पराधीन हो जाएं तो अभ्यास की गलती से सूर्य जिस दिन क्या दयाम होता है सवेरे तो सूर्य नमस्कार उसकी ऐसी आदत पड़ती है हमारा कि जिस दिन ना करो जिस दिन ना करो उस दिन शरीर में दर्द होने लगेगा ये जो पहलवान लोग होते हैं ना कुश्ती लड़ते हैं हाँ वो अपने देख एक दूसरे देख के साथ वो लड़ाते हैं वो भिड़ाते हैं महाराज जब बुड्ढे होते हैं हाँ बुड्ढे होते हैं तो रोते हैं कहते हैं हमारे शरीर को कुछ लोग हड्डी हड्डी में पसली पसली में दर्द हो रहा है क्या आदत बना रहे हो जरा उस पर भी ध्यान देना चाहिए ना लो तो ये जो पराधीनता की बात है अच्छा लो भाई कोई कोई तकलीफ पड़ी एक गोली खा ली नशा कर लिया सो गए अब गोली खाने की आदत पड़ जाएगी तो बस समझो ना दवा खा के सोना नशा पी के कम गलत करना नशा पी नशा माने बुद्धि का नाश करते आप अपने शरीर का नाश नहीं करते है जब नशा पीते हैं तब अपनी बुद्धि का जहर पीते है तो शरीर का नाश होता है और नशा पीते हैं तो बुद्धि का नाश होता है बिना बेहोश हुए बिना बेहोश हुए दुख दूर ही नहीं होता सब काम जो है दुख का हम स्वयं करते हैं हमारे जीवन में दुख आवे आ, आ, आ बैल हो मार आओ बैल हमको मारो आओ बैल हमको मारो काओ दुख हमको लग जाओ ऐसे हम दुख को दुख को तो बुलाते रहते हैं तो साधु सावधान कहीं भोग की पराधीनता कहीं इंद्रिय की पराधीनता कहीं मन की पराधीनता इन सबकी बहुत बढ़िया दवा है जैसे शरीर में रोग होता है तो उसकी दवा होती है वैसे जो मन में रोग होता है उसकी दवा होती है एक दिन हम लोग स्वामी प्रेमपुर के साथ चौपाटी की ओर से कहीं आ रहे हैं। यही मेरे ड्राइव पर एक टैक्सी आई पीछे से और जो गंदा पानी था सड़क पर वो ऐसा छलका उससे हम लोग अपनी मोटर में बैठे बैठे भीग गए मुंह में चला गया पानी हो आ, अब हमारा जो ड्राइवर था बड़ा ही नाराज हुआ कि हम देखो हम अपनी मोटर आगे बढ़ाते हैं आ, और इसके ऊपर पानी उठी स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज बोले कि देखो भाई भगवान के चरणानृत हो हमने बहुत बार दिए थे आज वोटर का करना अमृत फैलाने अब महाराज हम लोग भी हंस गए और ड्राइवर भी हंस गया दुख का उतर गए है ना दुख को सुख बनाने की कला आनी चाहिए दुख दुख को सुख बनाने की कला आनी चाहिए ये आपको नहीं आती है एक दिन यहाँ कोई महात्मा नाराज हो गए प्रेम ओ महाराज हर कृष्ण दास जी उसके खड़े हो गए उन्होंने हाथ जोड़ा बोले महाराज आप चाहे जो कहिए लेकिन हमारे हृदय में जो आपके प्रति श्रद्धा है उसको बिगाड़ने का आपको आधार आप जो बोलिए हाँ। आप, आप स्वतंत्र हैं लेकिन हमारे हृदय में जो आपके प्रति श्रद्धा है प्रेम है हाँ। उसको बिगाड़ने का अधिकार आपको भी नहीं हाँ। क्या है क्या बात बिगड़ी हुई बात को अगर आप बना लेते हैं मरते हुए को जला देते हैं रोगी को निरोग कर देते हैं क्रोध करने वाले को हंसा देते हैं दुखी को सुखी बना देते हैं ये जीवन की कला है आप दुख में से सुख को दुख में से सुख को निकाल लीजिए सुख सुख लीजिए सुख सुख लीजिए गोबर पक्की नहीं रख दो चीटी गोबर नहीं खाएगी आ, गोबर पर चढ़ के चीनी खाएगी आपका मन चीटी शरीखा हो बोलो चीनी चीनी खा ले गोबर छोड़ और चीनी के ढेर पर गोबर रख दो तो अब बोले गोबर वाला चीनी नहीं खाएगा गोबर पर चढ़ जाएगा आ, चीनी पर चढ़ के जाके गोबर छोड़ आप अपने मन को गोबरोला मत गोबर का कीड़ा मत बनाइए शक्कर का कीड़ा बनाइए सब जगह से सब जगह से वो मिठास में तो कहते हैं एक दिन चीनी की जो चींटी थी वो सेंधा नमक पर के ढेर पर रहने वाली चींटी के घर गई बड़ा स्वागत सत्कार किया उसने कहा देखो बहन हमारे घर में क्या बढ़िया नमक होता है क्या स्वाद है जीप पर पानी आ जाए जरा खा के देखो तो बेचारी चीटी ने जैसे थोड़ा चाट लिया फिर उसने कहा तुम बहन हमारे घर आना अब वो शक्कर के घर हो चीनी के ढेर पर ले अब वो गई अब वहाँ गई वो तो जो नमक वाली चीटी थी तो उसने शक्कर खाया और बोली कि क्या बात है जैसा हमारे यहाँ है वैसा तुम्हारे यहाँ है।, है ना वही स्वाद क्या रहा है तो वही ऐसा स्वाद तो क्यों आ रहा है बोले तो उसके मुंह में नमक भरा हुआ था हाँ बोले जरा खुल्ला कर लो मुंह बोलो फिर शक्कर था तो जब हमारा मन खराब रहता है ना तो सब जगह खराबी खराबी दिखती है अच्छाई देखने की जो शक्ति है वो क्षीण हो जाती है क्यों भाई दो सपना क्यों नहीं दिखता है? दूसरे का क्या देखता है अपने अपने आप को देखता तो हूं जब तक ये जीवन है तब तक संसार में से सुख दुख का त्वंधा बैठता नहीं है अज्ञान छाया हुआ है अज्ञान मिथ्या ज्ञान उस अज्ञान के कारण हम गलत गलत बातें सोचने लगते हैं और गलत बातें सोच के गलत काम करने लगते हैं और जब तक गलत काम करते रहेंगे तब तक ये शरीर मिलता रहेगा आठी मन शाम का पुतला कभी चिड़िया होंगे कभी पशु होंगे कभी कीड़ा होंगे कभी माटा होंगे ऐसे इसी जीवन में भी हो जाते हैं जब आपका मुंह फिकर से चिंता से लटक जाता है तो आप भेजे तो हो ही जाते आप मानिए चाहे मत मानिए और जब मुंह लटकता है लंबा और एक दिन मैंने अपना देखा हो हाँ देखा आगरे में किसी साधु के घर गए थे तो उन्होंने बताया महाराज हमारे घर में ऐसे ऐसे शीशे रखते हैं कि उनमें देखने से अपनी शक्ल बदल जाती है आग्रह की बात है बहुत करते एक कत्यंस से बोले गए थे अच्छा जी तो ऐसा शीशा रखा था कि जब हम उसके सामने आगे बढ़ने लगे ना तो हमारे कपड़े ऊपर उठते जाए हो ऐसा लगे कि हम बिल्कुल नंगे हो रहे हैं नंगे ऐसा शीशा रखा कपड़ा तो ज्यो का हो पर शीशे में जो शकल दिखा वो बिना कपड़े तो एक शीशे तो के सामने गए तो नाटे हो गए उसका मोड़ ऐसा हुआ था, नावा था, नावा था तो नाटे हो गए एक शीशे के सामने गए तो नंबे और एक शीशे के सामने गए तो हमारा मुंह जो है बिल्कुल गदे की तरह नीचे को लटक मैं गया मैं अपने आप ही देख के आया तो जब आप चिंता से फिक्र से दब जाते हैं उस समय आपके इस शरीर की शक्ल भी बदल जाती है आपको मालूम नहीं पड़ता मालूम पड़ता है वही है लेकिन आप कभी साफ हो जाते हैं आप कभी गदा हो जाते हैं आप कभी शेर हो जाते हैं आप कभी गीद हो जाते हैं और मान लो उसी हालत में मरे हाँ तो उसी जोनी में जाएंगे बिल्कुल पन बात है मांस खाने की बासना से ग्रस्त होकर अगर मरेंगे तो, तो क्या होगा चील हो जाएंगे कौवा हो जाएंगे वहां ज्यादा मांस नहीं खाने को तो सावधान सावधानता अपने आप को भी देखो दुनिया में जब तक शरीर रहेगा तब तक कुछ न कुछ दुख आता रहेगा थे कभी मकान में दुख आ तो कभी दोस्त में दुख आ तो कभी शरीर में दुख आ कभी धन में दुख आ सब आपके मन का ही तो नहीं होगा ना? हरण होगा धन, धन हरण होगा हो भवन तहन होगा सब काम आपके मन के अनुसार कहीं होगा तो आप फिर रोते रोते बिताने में यही अध्यात्म शास्त्र की शिक्षा ही है इसको बाहर से बहने दो सुखेश सुखेशगभय क्रोध स्थित मुनिच्य दुखे सुख दुख को बहुवचन दिया है दुखे शुभ दुख आते हैं और जाते हैं और आप न जाते हैं न आते हैं भगवान ने ये नहीं कहा कि दुख का आना बंद करो ये तो जब ईश्वर हो जाओगे राम के जीवन में भी दुख तो आता है ना आप जानते हैं कृष्ण के जीवन में भी दुख आता है विष्णु के, के जीवन में भी दुख आता है शिव के जीवन में भी दुख आता है दुख आता है ब्रह्मा के जीवन में ब्रह्मा को भी गुस्सा आता है ष्णु को भी गुस्सा आता है शिव को भी गुस्सा आता है लो, तो दुख आया तभी ना गुस्सा क्यों आया जब दुख आया तभी आया आप का कहना ये है उपनिषद का कहना ये है दुखों को आने दीजिए उनका स्तर दूसरा है अपनी आत्मा की ऊंचाई पर बैठ जाइए बाहर पर और नीचे जो नाला उसमें कभी गंदगी बहती है हम गंगा किनारे बैठते हैं भारत में गंगा किनारे अभी सन्यासी होने के बाद भी हमने गंगा किनारे एक किराए पर ले बैठते थे सामने से घोड़ा मरा हुआ बह रहा है गाय मरी बह रही है है ना? आदमी मरा हुआ बह रहा है गंगा जी में वो जा रहा है महाराज दक्षिण से उत्तर जा रहा है बाहर बह रहा है बह रहा है और उधर दो स्थान को नाव पर आते और दीपक जला और दोने तो में रख रख के और महाराज के पास जैसे दिवाली हो रही हो गंगा जी में कतार दिया के दिखते वहां की एक महिमा ही जाए तो नाव पर चढ़ के शाम को और दो रख रख के दिया गंगा जी में बहावे और पत्ती तो मिलती है ये मिलता है तो सैकड़ों हजारों दीपक बह रहे हैं देखिए गंगा जी की धारा बह रही है कभी तो मुर्दा बहता है कभी फूल बहता है कभी माला बहता है कभी दीपक कहता है ये, ये तो में मुर्दे बहते रहते हैं इनको उठा के अपने मन में रख दुखेसु बहुत सारे दुख हैं बहुत सारे दुख है तो ठीक है, है। परंतु तुम अनुद्विग्न मना को उद्विघ्न मत करो भगवान कहते हैं कि दुख नहीं आवेंगे अरे तुम्हारे मन है जब तुम्हारी मान्यताएं हैं तुम्हारी धारणाए स्त्री या पुरुष और उसको दुख हो जाकर छोड़ देगा हमको एक ने ही बताया बम्बई में कि दो तो लड़की लड़के दोनों इकट्ठे हुए लड़के जो चाय उल्टी चार ने को क्या बोलते हैं सन्नी सस्तरी लड़की ने कहा यह अतिष्ट है में पीता है हमको पसंद एक लड़के ने महाराज उसकी जात दूसरी होती है अपने से जो दुख मिलता है उसकी जात दूसरी और से जो दुख मिलता है तो बताया हो राह चलते के दिए हुए दुख पर ज्यादा नहीं करते हैं और बिल्कुल अपना हो जिसके छूटने की संभावना ही न हो उसके दुख पर भी ज्यादा ख्याल नहीं करते हैं तो का योग योगम योग संगतम दुख का वियोग नहीं बताया हो और अभ्यास वियोग नहीं हो तो रहेंगे परंतु उनके संयन का वियोग हो जाएगा वो तुम्हारे शरीर में चिपन तुम तो चेतन हो दुख तो बस दुख आ गया हमारी में से दुख आ जमीन में से नहीं पानी में से दुख नहीं आ आएगा हमारा पानी उसमें से सुख चांदी दुख नहीं देती सोना दुख नहीं देता हीरा मोती दुख नहीं देता नोट के बंडल दुख नहीं देते उसमें जब पना है तो दुख देता है प्रकृति सुख नहीं है जीव का बनाया हुआ दुख है प्रकृति में दुख नहीं है मैं मेरा भी दुख है ये सतंगय के लिए है ये जो बार बार दिन भर में सत्तर बार दुखी सत्तर बार दुखी ये जो तुम्हें बार बार दुख आता है रोग में आप अस्पताल में जाइए अगर आपको बहम हो कि कोई भूत लग गया है हम जाइए हैं? और कोई मुकदमा लग गया है तो वकील के पास जाइए कोई ग्रह लग गया है ग्रह नहीं दुख नहीं उस दुख की दवा सत्संग में आती है उस दुख को छुड़ाने के लिए उस दुख को मिटाने के लिए और स्कूल नहीं है के लिए कोई सरकारी उद्योग नहीं है वो दुख मिटाने की विद्या दुख मिटाने की कला हमारे पास होगी तो नारायण से प्रत्येक तो मनुष्य के मन में ये बात रहती है कि हमारे शरीर को कोई कष्ट तो न हो वाणी से हमारा कोई अपमान न करे गाड़ी न दे, हमारे मन को कोई तकलीफ न पहुंचे ये हर मनुष्य के मन में इच्छा रखते हैं ये इच्छा कैसे पूरी हो सकती है तो जो हम नहीं चाहते हैं अपने लिए कम से कम हम वो काम दूसरे के लिए न किसी के शरीर को कष्ट न पहुंचाए पानी से किसी का अपमान न करें मन से किसी के अष्ट का चिंतन न करें न पर संबंधिया प्रतिकूल जरा मना जो चीज अपने लिए उल्टी पड़ती है विपरीत पड़ती है वो आप दूसरे के लिए मत चाहिए एकदम सीधी साधी बात है इसमें कोई दाव पेश नहीं है कोई कोई कहते ना स्वामी जी बहुत कड़क बोलते हैं देखो ये कड़क बात नहीं है ये बहुत बीघी शादी तो पाप उसको कहते हैं जो दूसरे को भी अपनी जगह से गिरा दे और अपने को भी अपनी जगह से गिरा दे जिससे अपना और पराया अमंगल हो अहित हो उसका नाम होता पाप और जिससे अपना और दूसरों का मंगल हो उसका नाम होता है पुण्य पुना पुण्य किसको कहते हैं जो हमारे हृदय को पवित्र कर रहे निर्मल कर रहे जिससे हमारा हृदय निर्मल हो जाए उसका नाम कौन है पुना और जिससे गिरता जाए गिरता जाए गिरता जा रहा है जिससे स्वयं भी गिरे दूसरे भी गिरे इसका नाम होता है और इसी तो को स्थानक भ्रष्ट करना जिस मर्यादा को स्वीकार करके वो बैठा हुआ है उस मर्यादा से उसको गिरा देना इसका नाम हाँ पाप होता हूं तो ये जितने धर्म होते हैं मजहब होते हैं और किसी पाप से बचाने के लिए होते हैं और हृदय को पवित्र करने के लिए होता है तो हमारे आयुर्वेद में दो तरह की चिकित्सा माने जाते हैं वो वेद तो कई है उसके पर दो मुख्य सबकी समझ में आने लायक एक व्याधि प्रत्यनीक चिकित्सा और एक हेतु प्रत्यनी चिकित्सा रोग को तत्काल दबा देना रोग हुआ और गोली खिलाई और इंजेक्शन लगाया और रोग तुरंत दब गया पर वो उस समय तो दब जाता है बाद में वो दूसरा रूप धारण करके निकलता है इससे डॉक्टरों की वैद्यों की जीविका हमेशा चलती रहती है तत्काल दबा देने का तो। कारण है पाप और जो हमारे जीवन में सुख आता है उसका कारण है पुण्य अच्छा कर्म करोगे अच्छा फल पाओगे काम करोगे पूरा फल पाओगे जैसा आप बीज बोवोगे वैसा फल लगेगा अब अपने खेत में कोई विषैला बीज बोगे तो उससे जो फल पैदा होगा वो विष होगा हमने पचास साठ बरस के भीतर ही देखा है जिन लोगों ने अपने बाप का मां का खूब तिरस्कार किया उनका पालन पोषण नहीं किया उनकी आज्ञा नहीं मानी उनके बेटे हमारे सामने हुए बस हमारी जानकारी भी कितने लोग उनके बेटों ने उनको घर से निकाल कर फेंक दिया तुम अपने बाप का आदर करोगे तो तुम्हारा बेटा तुम्हारा आदर करेगा। यदि तुम चाहो कि तुम्हारा बेटा आदर करने वाला हो तो तुम्हें अपने बाप का आदर करना इसी को बोलते हैं हेतु प्रत्यनी चिकित्सा तो ये सृष्टि का नियम ही है चतुर्भी कारणी रोगा प्रवर्तन थे चार कारण से शरीर में रोग आते हैं एक तो कफ बात पित्त के कुपित होने से शरीर में और जो हम चाहते हैं वो ना होने से और जो नहीं चाहते हैं वो होने से मानसिक है वो और बहुत अधिक अपनी शक्ति से अधिक परिश्रम करना है आ, हमारी तबीयत कब खराब होती है तो हम जानते हैं है ना? ज्यादा खा लें तो तबीयत खराब हो जाती है भोग से आधिक ज्यादा खा लें तो तबीयत खराब हो जाती है ज्यादा परिश्रम कर ले तो तबियत खराब हो जाती है नींद ना न विश्राम न मिले तो तबियत खराब हो जाती है और ज्यादा चिंता करें तो तबियत खराब हो जाती है तो यदि हम अपनी तबियत अच्छी रखना चाहते हैं तो ज्यादा न खाएं शक्ति से अधिक परिश्रम न करें चिंता न करें तो हमारी तबियत अच्छी रहेगी कारण को मिटाओगे तब तुम्हारा कार्य जो है वो ठीक चलेगा ये हिसाब है गण से देखो ये तो वही भूमिका वैसे तो हम अपने जो तीज त्योहार होते हैं उनकी चर्चा नहीं करते तो आज का जो पर्व है ना आज गंगा दशहरा है तो ये दशहरा माने क्या होता है कि जो दस तरह के पापों को हर ले उसका नाम होता है दशहरा दशह पापा हर दस तरह के पापों को जो अपहरण कर ले हमको निष्पाप बना दे उसका नाम होता है दशागार तो वो दस पाप कौन से होते हैं पाप छोड़ोगे तो दुख छूट जाएगा लोग दस पाप कौन से होते हैं तो दस पापों की गिनती कराई है शास्त्र में मनुस्मृति में धर्म के भी दस लक्षण हैं और पाप के भी दस रूप हैं और ये मनुस्मृति तो भारतीय धर्म का मूल ग्रंथ है हिंदुओं में पहले इसकी बहुत बड़ी मान्यता थी तो वो दस पाप की गिनती आप सो मन के पाप होते हैं तीन और शरीर के होते हैं तीन और वाणी के होते हैं चार तीन तीन और चार दस हो जाता है तो पापों की गिनती जो हम कराते हैं हो वो भगवान का नाम लेने के लिए छोड़ने के लिए है ना ये काम नहीं करना पे तो मन से तीन पाप हो गए परव्येश ध्यानम मनसा निष्ठ चिंत विथा धुनिवेश मानसम त्रविंद मन से तीन तरह से बात होते हैं बाबू क्या होते हैं अपनी तो नजर दूसरे के धन पर लगी रहे मन हो मन हो। तो आपका मन कहां रहता है दूसरे की संपदा पर तो लोभ का उदय होगा हो एक बात ध्यान में अगर आप अपने से गरीब की ओर देखोगे देखो वो प्लेट फार्म पर गुजर करते हैं वहीं उनके ब्याह शादी होते हैं वहीं उनकी चाय बनती है वहीं खाते हैं वहीं सोते हैं उनकी ओर देखो तो आप कितने सुखी हो आपका लोभ होगा और यदि आप विशाल विशाल अट्टालिकाओं की ओर देखोगे तो आपके मन में आएगा कि हमारे ऐसा और है एक बार उड़िया बाबा जी महाराज ने हमको कहा था कि हरिद्वार कंकल की ओर जाना अच्छा है ऐसे ही हो मैंने कहा क्यों महाराज तो बोले उधर जब साधुओं के मकान बड़े बड़े दिखाई पड़ते हैं ना महल जैसे किला हो और इतने बड़े बड़े फाटक और इतने बड़े बड़े महल जिसमें हजारों आदमी रहे हैं। तो उनको देख करके मन में आता है कि जब साधुओं के ऐसे माल होते हैं तो हम भी एक छोटा मोटा बनवा लें तो क्या है रहते है? तो दूसरे की संपदा का ख्याल मन में बैठाना ये मानस पाप है इससे लोभ होता है और फिर लोभ की पूर्ति के लिए जीवन में चोरी और बेईमानी आती है ये पहला बात और मन से किसी का बुरा जानना मनता निश्चित चिंता और यह दूसरा है हो। सबका भला क्या किसी का किसी का बुरा भक् हो सबे रूप से बोल लो सर्वे सर्वेतु सुखिन सर्वे सन्तु निराभय सर्वे भद्रा पश्यंत मां कश्चिद दुःखमापनुया मां कश्चिद दुखभावे सब सुखी हो सब निरोग हो, सबके घर में मंगल हो संसार में कोई सुखी ना हो तो एक ने पूछा महाराज ऐसा कभी हो भी सकता है अरे बाबा दुनिया में कभी कुछ हो सके कि ना हो सके इससे क्या मतलब है तुम जब चाहोगे तो तुम्हारे हृदय में सुख आएगा तुम निरोग बनोगे तुम्हारे मंगल होगा तुम्हें दुख नहीं होगा जो सबका मंगल चाहता है उसका मंगल होता है, जो किसी की हानि चाहता है उसको हानि हो मन का तीसरा पाप है उसको मनु जी ने कहा है पितथाभिनिवेश नाम दिया है पितथाभिनिवेश जो चीज जैसी है उसको बोलते हैं कथा यथा तथा कथा को विपरीत कर दो तो हो जाता है विथव जो चीज नहीं है उसको वैसी मानकर बिना समझे बूझे उस पर जिद कर बैठना उसमें मशगूल हो जाना उसमें गर्व हो जाना उसमें डूब जाना अभिनिवेश, अभिनिवेश माने पूरी तरह से कहीं घुस जाना डूब जाना तन्वय हो जाना ये क्या पाप है बाबा बोले कि देखो परलोक है कि नहीं ये तुम कभी देख के आए हो स्वर्ग है कि नहीं नरक है कि नहीं तो जब तुम्हारी खोज अभी पूरी नहीं हुई है तो तुम्हें ये कहने का क्या हक है कि स्वर्ग नवक नहीं है अरे बाबा शास्त्रों में लिखा है हमारे बुजुर्ग लोग मानते थे और युक्ति से ठीक लगता है कि पापी को दुख मिलना चाहिए पुण्यात्मा को सुख मिलना चाहिए तो बुजुर्गों ने माना है अपने पुराने ग्रंथों में लिखा है युक्ति से ठीक मालूम पड़ता है अब तुमने आग्रह किया जिद्द किया कि नहीं नहीं हम देख के आए हैं कहीं नरक नहीं दुनिया के पर्दे पर कहीं भी नरक नहीं है कहीं भी स्वर्ग नहीं है ये क्या है ये वित्त विनिवेश जो चीज तुमको नहीं मालूम है उसके बारे में एक पक्ष ले करके आग्रह करते हो अब देखो वित्त विनिवेश का दूसरा उदाहरण दिया इस मोटर को मैं मान बैठता हूं ये तो घोड़ा है इस पर तुम चढ़े हुए हो एक खोल है इसको ओढ़े हुए हो संघात से जब कई चीज को जोड़ करके कोई वस्तु बनाई जाती है तो वो वस्तु दूसरे के लिए जैसे पुरजे पुर्जे जोड़ करके मोटर बनती है तो वो मनुष्य के चलने के लिए होती है घड़ी बनती है पुर्जे पुर्जे जोड़ के तो मनुष्य के देखने के लिए होती है ये जो आत्मा है ये कई चीजों की जोड़ नहीं है ये तो एक है जो बचपन में हो जवानी में हो बुढ़ापे में ये तो एक है और ये शरीर जो है इसकी एक एक हड्डी अलग है ने देखा है बिना पर्दे के हो चाँद नहीं पीर नहीं खून नहीं हड्डी ये यहां की हड्डियां सफेद सफेद अलग अलग ये जोड़ अलग उठना अलग जांग अलग कमर की हड्डी अलग छाती पीट की रीढ़ अलग आख के अलग सिर की खोपड़ी अलग ये तो बेटा लोग फोड़ देते हैं हो आप लोगों को मालूम है ना हमारे हिंदू धर्म में तो जब आग में जलाते हैं तो बेटा लोग गंडा मार के खोपड़ी फोड़ते हैं ये गई इस देह को मैं समझना चेतन आत्मा अपने को ये हड्डी मांस दीव निष्ठा वक्र क्या क्या निकलता है शरीर में से आख में से कीचड़ में से बाल मुंह में से खून कान में से खी न इसमें से यही तो निकलता है तुम तो अपने को यही मानते हो तो मूत्र हो तो विष्ठा हो तो इस देह को मैं मानना तथाध निवेश है इसको मानस पाप बोलते हैं मानस पाप कल तो कि वाल्मीकि रामायण में तो एक श्लोक तो आता है कि इससे बड़ा और कुल पाप है एक जगह मैंने शास्त्र में पढ़ा था कहीं कि जिसने मछली खाई उसने ऐसी कोई गंदी चीज दुनिया में नहीं है जो न खाई क्योंकि पानी में थूक हो कि मूंत हो कि विष्ठा हो तो कि मूत्र होए, मछली तो सब खा जाती है तो सब खा के बना हुआ मछली का शरीर है मछली खाई तो सब गंदी चीज खा ली ऐसा पढ़ा था खे हम आप लोगों को तो इसका उद्देश्य नहीं करते हैं विधान नहीं करते हैं वो तो जैसा पढ़ा है सुना है वैसा तो आपको सुना दे तो जिसने अपने को देह मान लिया निष्ठा मूत्र भक्ति मन का जो अन्यथा सन्तमात्मान अन्यथा प्रतिपद्य तेन न कृतम पापम चौरेण आत्मापहारेण जो है कुछ और और मानता है अपने को कुछ और हैं अन्यथा संतमात्मान अन्यथा प्रतिपद्य है तो नित्य स्व धवत धवस्त चेतन और शरीर के पहले भी था अपराध में भी रहेगा और पुनर्जन्म भी होगा नरक